सदगुरु ओशो के अद्वितीय प्रवचन खाओ पियो आनंद से जियो ट्रैक अठारह पिता का प्रेम पुत्र की श्रद्धा स्वभाव ने कल मुझे एक पत्र लिखा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 कि बाजीद ने जल्दी से जिंदगी भर की कमाई निकालकर उस फकीर को दे दिया उस फकीर ने कहा कि मेरे तीन चक्कर लगा और अपने घर वापस जा काबा हो गए तू हाजी हो गया और बाजीद ने तीन चक्कर लगाए नमस्कार किया और वापस लौट गए गांव के लोगों ने कहा बड़े जल्दी आ गए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 क्या हो अब पछता है होत का जब चिड़िया चुग गई खेत पकड़ आई काल ने चोटी सिर धुन धुन पछताता था अब पछताओ सिर धुन धुन के लेकिन हम मौत ने चोटी पकड़ ली पलटुदास कोई नहीं संगी जम के हाथ बिका था अब कोई ना संगी है न कोई साथी अब ले चली मौत कहां है मित्र कहां है परिजन सब छूट गए पीछे मृत्यु के पहले आत्म साक्षात्कार न हो जाए तो जीवन व्यर्थ गया मैं चिंतित था अपने पिता के लिए वैसे ही जैसे तुम्हारे लिए चिंतित हूं इसलिए नहीं कि वे मेरे पिता थे इसलिए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 तुम्हारा जागरण इतना सघन हो कि तुम खुद ही शरीर से दूर हो जाओ उन्होंने मुझे दो बजे खबर भेजी कि मैं आ जाऊं शायद यह मेरा आखिरी दिन है ध्यान की गहराई में यह उन्हें साफ हो गया होगा समाधि की अवस्था में यह प्रत्यक्ष हो गया होगा कि अब इस शरीर में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 इसलिए स्वभाव मन में कोई पीड़ा न लेना किसी भूल चूक के कारण जरा भी कुछ नहीं हुआ है पाती आई मोरे पीतम की साईं तुरत बुलाये हो एक अंधियारी कोठरी दूजे दिया न बाती पलटू कहते ऐसे मत मरना कि परमात्मा की तो पाती आए तुरत बुलावा आए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 तो फिर सब तरफ उसी का विस्तार है फिर तिल भर जगह नहीं है जो उससे खाली है आज इतना है